श्री रामकृष्ण भक्त मालिका बलराम बोस ठाकुर के श्रीमुख से सुनी हुई बात है एक बार उनके मन में श्री चैतन्य देव को संकीर्तन करते हुए नगर की प्रदक्षिणा करते देखने की इच्छा हुई और उन्हें भाव अवस्था में वह दर्शन प्राप्त हुआ वह एक अद्भुत दृश्य था असीम जनता हरिमाम में अदम्य उन्मत्तता और उस उन्मत्त तरंग के भीतर उन्मत्त गौरांग का आकर्षण और भी उन्मादक था वह अपार जनसमूह धीरे धीरे पंचवटी की ओर से ठाकुर के कमरे के सामने से होकर आगे बढ़ने लगा ठाकुर कहा करते थे कि उन्हीं में से कुछ चेहरे उनकी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो गए थे बलराम बाबू का भक्ति ज्योतिर्पूर्ण स्निग्धोजल मुखमंडल उनमें से एक था बलराम बाबू जिस दिन प्रथम बार ठाकुर का दर्शन करने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आए दिन ठाकुर उन्हें देखते ही पहचान गए थे यह वही व्यक्ति है बोस महाशय को वृंदावन में कुंज है और श्याम सुंदर जी की सेवा होती है तथा कलकत्ते में मकान भी जगन्नाथ देव का विग्रह है और सेवा आदि होती है ठाकुर कहा करते थे बलराम का अन्न शुद्ध है उसके यहां वंश परंपरा से देव सेवा तथा अतिथि फकीरों की सेवा होती है उसका पिता सब त्याग कर वृंदावन में बैठ कर दे रहा है। उसका अन्न मैं खा सकता हूं। में डालते ही मानो अपने आप गले से उतर जाता है सचमुच ठाकुर को अपने इतने भक्तों में से एकमात्र बलराम का ही अन्न चावल विशेष आनंद के साथ ग्रहण करते देखा है जिस दिन ठाकुर प्रातः काल कलकत्ता आते उस दिन उनका दोपहर का भोजन बलराम के घर पर ही हुआ करता था ब्राह्मण भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के घर उन्होंने कभी अन्न चावल ग्रहण नहीं किया था इसमें संदेह है, चावल ग्रहण किया था इसमें संदेह है पर हां नारायण या अन्य किसी विग्रह आदि का प्रसाद होने पर अलग बात थी साधना काल में एक बार ठाकुर ने जगदम्बा से प्रार्थना की थी मां मुझे शुष्क साधु न बनाना रस में डूबो रखना जगदम्बा ने उन्हें दिखा दिया था कि उनकी खाद्य आदि रसद जुटाने के निमित्त चार रसददार भेजे गए हैं बलराम बाबू को ठाकुर ने कभी अपने रसददार के रूप में संकेत किया हो ऐसा तो स्मरण नहीं आता परन्तु उनका जिस प्रकार का सेवा अधिकार हमें देखने को मिला है वह अद्भुत प्रतीत होता है और वह मथुर बाबू के अतिरिक्त अन्य रसदारों की सेवा में कुछ भी कम नहीं है बलराम बाबू जिस दिन दक्षिणेश्वर गए उस दिन से लेकर के के के लीला समरण दिन तक के अपने भोजन के लिए जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती चावल सूजी साबूदाना बारली बार्ली का आदि प्राय वह सब कुछ वे ही जुटाया करते थे प्रथम रसदार मथुरानाथ श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ते में प्रथम आगमन से लेकर उनकी साधना साधनावस्था समाप्त होने के कुछ समय बाद तक चौदह वर्ष उनकी सेवा में नियुक्त थे अन्य डेढ़ लोगों में से शंभ बाबू ने मथुर बाबू के देहावसान के कुछ समय बाद से लेकर केशव आदि कलकत्ते के भक्तों को ठाकुर के समीप आने के कुछ पूर्व तक जीवित रहते हुए ठाकुर की सेवा की थी और आधे रसदार सुरेश बाबू इसी ग्रंथ में सुरेश मित्र की जीवनी देखा जा सकता है ने रामकृष्ण के लीला समरण के छह सात वर्ष पहले से लेकर चार पांच वर्ष बाद तक जीवित रहते हुए उनके तथा उनके सन्यासी भक्तों की सेवा तथा देखरेख की थी अब प्रश्न हो सकता है क्या हमारे पूर्वोक्त बलराम बाबू तथा वे अमेरिकी महिला श्रीमती सारा सी बुल जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की बेलोर मठ की स्थापना में विशेष सहायता की थी यही डेढ़ व्यक्ति हैं श्री कृष्ण देव और विवेकानंद स्वामी जी की अनुपस्थिति में अब इस बात की मीमांसा कौन करे दक्षिणेश्वर आने के बाद से ही बलराम बाबू प्रतिवर्ष रथोत्सव के समय ठाकुर को घर लाया करते थे बाग बाजार की रमाकांत बोस स्ट्रीट पर उनका तथा उनके भाई कटक के प्रसिद्ध वकील राय बहादुर हरिवल्लभ बोस का मकान था बलराम बाबू अपने भाई के ही सन्तावन नंबर के मकान में निवास करते थे इसे नंबर रमाकांत बोस स्ट्रीट के भवन में ठाकुर का कितनी बार शुभागम हुआ है कहा नहीं जा सकता इस स्थान पर कितने लोग ठाकुर के दर्शन करके धन्य हुए हैं इसकी गणना कौन करेगा दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को ठाकुर कभी कभी माँ काली का किला कहा करते थे कलकत्ते के बोसपाड़ा में स्थित इस मकान को उनका दूसरा किला कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी ठाकुर कहा करते थे बलराम का पूरा परिवार एक ही स्वर में बंधा हुआ है देहमी तथा गृहिणी से लेकर घर की छोटी बच्चियां तक ठाकुर की भक्त थी भगवान नाम का जप किए बिना कोई जल तक ग्रहण नहीं करता था तथा पूजा पाठ साधु सेवा सत्कार्य दान आदि में सबका समान रूप से अनुराग था हम पहले कह आए कि इस मकान में जगन्नाथ देव की सेवा होती थी अतः रथ यात्रा के समय रथ भी खींचा जाता था परंतु यह सब कुछ भक्ति पूर्वक ही होता था उसमें घर की सजावट बाजा गाजा दर्श के लोगों का हो हल्ला गड़बड़ दौड़ आदि बाह्य आडंबर बिल्कुल नहीं रहता था एक छोटा सा रथ था जिसे दूसरी मंजिल के चौक के चारों ओर के बरामदों पर से खींचते हुए चक्कर लगाया जाता था कीर्तन करने वालों का एक दल बुलाया जाता जो उसके साथ साथ कीर्तन करते हुए चलता अपने भक्तों के साथ ठाकुर भी उसमें योग देते हुए चलते थे इसी प्रकार कुछ घंटे तक कीर्तन चलने के की पश्चात श्री जगन्नाथ जी को भोग निवेदित किया जाता फिर ठाकुर के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सब भक्त गण प्रसाद पाते थे तदुउपरांत काफी रात गए यह आनंद की हाट भंग होती और दो चार भक्तों को छोड़कर अन्य सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते परिचय की प्रथम अवस्था में एक दिन श्री कृष्ण और बलराम के मिलन का जो चित्र वचनामृत कार ने अंकित किया है वह जैसा चित्ताकर्षक है बलराम का आचरण भी वैसा ही मनमोहक है इसे एक घटना में बलराम के चरित्र का अनुपम विनय भाव स्पष्टतः प्रकट होता है अठारह सौ अगस्त का महीना था विद्यासागर के मकान में काफी समय तक भगवत चर्चा करने के पश्चात श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाने के लिए भक्तों के साथ सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं एक भक्त उनका हाथ पकड़े हुए हैं विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी है अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है अंधेरे से घिरे उद्यान में से बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी प्रकार लोग फाटक की ओर आ रहे हैं फाटक के पास पहुंचकर सबकी दृष्टि एक सुंदर दृश्य पर जा पड़ी सामने बंगालियों की सी पोशाक पहने एक गोरे दाढ़ी युक्त व्यक्ति खड़े थे जिनकी आयु कोई 36 छत्तीस वर्ष रही होगी सिर पर शिखों के समान पगड़ी थी उस व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण का दर्शन करते ही पगड़ी सहित भूमिष्ठ हो प्रणाम किया उनके उठने पर ठाकुर बोले बलराम तुम हो इतनी रात को बलराम हंस मैं बड़ी देर से आया हूं यही खड़ा था भीतर क्यों नहीं आए बलराम ये लोग आपका वार्तालाप आप सुन रहे थे बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करू यही सोचकर नहीं गया जहकर बलराम हंसने लगे तदुपरांत ठाकुर ने मधुरतापूर्वक अपने इस निरभिमान अनुगत भक्त को विदा किया और गाड़ी में बैठकर दक्षिणेश्वर को चले इसके पश्चात अठारह सौ बयासी ईस्वी चौबीस अक्टूबर को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के कमरे में बलराम के साथ हमारी पुनः एक बार भेंट होती है यद्यपि उस दिन बचनामृत कार ने लिखा है बलराम अभी नए नए आने लगे हैं तो भी स्मरण रखना होगा वास्तव में उनका आना जाना उसी वर्ष के आरंभ या पिछले वर्ष के अंत में शुरू हो चुका था इसका वचनामृत में ही उल्लेख है परंतु अपने विनय नम्र स्वभाव के कारण काफी समय तक आवागमन करने पर भी वे आम लोगों की दृष्टि से परे ही रह सक रह, रहा करते वस्तुता ग्यारह मार्च अठारह सौ बयासी ईस्वी के दिन ठाकुर को बलराम भवन में आनंदोत्सव मनाते देख उसी बात का समर्थन मिलता है और उसी दिन बलराम के आत्मगोपन का भी परिचय मिलता है उस दिन बचनामृत कार लिखते हैं अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं बलराम दासवत खड़े हैं देखने से समझ में नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं ठाकुर का पुण्य दर्शन पाकर बलराम का मन विविध रूप से परिवर्तित होकर अध्यात्म पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था अल्प समय में ही बाह्य पूजा आदि वैधि भक्ति की सीमा को पार करते हुए वे ईश्वर पर पूर्ण निर्भर तथा सदसद विचार संपन्न होकर संसार में निवास करने में समर्थ हुए थे पत्नी पुत्र धन जन आदि सब कुछ उनके शिव चरणों में निवेदित करके दास के समान संसार में रहते हुए उनके आज्ञा का पालन तथा जितना भी हो सके ठाकुर के पुणी संग में काल ही धीरे धीरे बलराम का जीवनोद्देश्य हो चला था ठाकुर की कृपा से बलराम स्वयं शांति पाकर ही निश्चिंत नहीं हो पाते थे वरण में अवसर ढूंढ ऐसे भी सुविधा कर देते थे जिससे उनके अपने सगे संबंधी तथा मित्र आदि सभी ठाकुर के निकट आकर यथार्थ सुख का आस्वादन करके परितृप्त हों इस प्रकार बलराम के प्रयास से बहुत से लोग अकुर के पाक पद्मों में आश्रय पाकर धन्य हुए थे